वत्त्र मयके नाशवेय ज को उपनिषद का दूसरा खंड है जो प्रथम लोगों ने विचार किया था तो ये दूसरा खंड का जो प्रारंभ तो जी ने बता दिया था प्रथम खंड में अपर विद्या और पराविद पराविद्या परा का भी निरूपण किया था और यहाँ जो अपर विद्या का जो विषय संसार है पराविद्या का विषय है मोक्ष उसको विशेष रूप से यह निरूपण करने के लिए प्रारंभ तो उसमें भी सबसे पहले अपर विद्या का जो विषय है संसार और तो संसार के अंतर्गू आने वाला जो कर्म है कर्म को बताया उस कर्म को किसने देखा और कहा उसका विस्तार है और उस कर्म का फल है ये भी बता दें ये प्रथम मंत्र आगे जो दूसरा मंत्र है कर्म का मुख्य साधन है अग्नि मानते हैं अग्निहोत्र तो इसलिए यहां अग्निहोत्र का यहां वर्णन करने जा रहे दूसरे मंत्र चलेगा पर विद्या का थोड़ा दूर तक हाँ इसलिए अग्निहोत्र है उसको बताने जा है उसमें थोड़ा भूमिका है अग्निहोत्रमेवा तिहोत्रकर्माण प्राथम्या त तर बोलते तो दो विद्या बताया था पीछे उसमें जो अपर विद्या है उनमें प्रथम सबसे पहले सबसे जो पहले प्रथम अग्निहोत्र में प्रदर्शनाथम तो पहले प्रदर्शित करने के लिए मान लीजिए तत्र प्रथम प्रदर्शनाथम अग्निहोत्र उच्य थे उसमें तो सबसे पहले उसको दिखाने के लिए बोलो दिखाने के लिए अग्निहोत्र का ही यहाँ वर्णन कर रहे हैं तो क्यों अग्निहोत्र का वर्णन क्यों कर रहे है अपर विद्या में और भी चीज है अग्निहोत्र थोड़े है और भी बहुत कुछ है सारा अपर विद्या है अपराविद्या का विषय बहुत कम है।, है जितना भी जो विषय है अपर आपरा विद्या का ही है जितना भी वर्णन विद्या ज़्यादा वर्णन कर ही नहीं सकते भी आ, ऐसे भी बहुत कम है। वो भी करहोत्र भी भी और, और तो तो क्यूँ पहले बता रहे है कारण क्या है जी। तो बता रहे है। सर्व कर्माणाम प्रातम हेतु है जितने भी जो आप वैदिक कर्म कर रहे हैं सर्व कर्म आना बोलते शास्त्रीय कर्म लेना लौकिक आदि कर्म नहीं लेना तो जितने भी जो वैदिक कर्म है उस कर्मों में वो प्राथम्य है अग्नि क्योंकि तो अग्नि है अग्नि के द्वारा ही सारे कर्म साध्य होते हैं तो इसलिए अग्नि साध्य माना उसको वहां भी आए है बृहदारे भी अग्नि है देवतों का ब्राह्मण माना और इधर जो ब्राह्मण हो गया तो इसलिए ब्राह्मण का अग्रज भी माना जाता है। ब्राह्मण का बड़ा भाई माना तो इस यहाँ ब्राह्मण के द्वारा देवताओं के जो ब्राह्मण में देने से ही देवताओं को प्राप्त होता है अन्यथा देवता स्वतः में ही लौकिक में जो ब्राह्मण आदि है छोटा भाई उसके द्वारा जो बड़ा भाई है देवताओं का उसमें आभूति रूप से देने पर भी देवता ग्रहण इसलिए अग्नि प्रधान है कर्मों में अग्नि को मुख्य कहते हैं इसलिए खाने का जो है मुख्य भी है प्रधान भी है। तो अग्नि प्रधान माना जाता है जो भी आहुति दी जाती है अग्नि में तो इसलिए बोल रहे प्रातम्या प्रातम्य है तो प्रधान और बाकी जितने भी है वो अग्नि साध्य है अग्नि साध्य बोलते अग्नि के द्वारा ही फल प्राप्त होता है तत्कदम वो किस प्रकार है तो बतरा है तत्कदम तो वो किस प्रकार है अग्नि प्रदान है अग्नि साध्य कैसा है उसके लिए आगे का प्रकार है। मंत्र देखे यदा यदा हव्यवाहने हव्यवाहने राज्य यदा हव्यवाह विजो यदा है ना तो बुद्धा प्रत्यय होता है ये कालवाचक है यदा तदा ये काल और तत्रा ये देश को लेकर ले देश स्थान को, को, को लेकर और काल को लेकर यदा तदा भी राज वे प्रकार शब्द है वो प्रकार वाचक तो इसलिए बोलते यदा यदा बोलते जिस समय वाहने अग्नि नाम के बड़ा वाहन है। है है, कहते हैं का एक को को ले जाने वाला। जितना भी आप स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा करके, वो स्वाहा, स्वाहा रूप दिया हुआ हवी है। वो रूप देवताओं पास ले जाता है। हैवी को वाहन करने से और दिया हुआ जो हव्य पदार्थ को देवताओं को पहुंचाने से जिसका नाम है वाहन हाँ देवताओं को भी ऐसा डालने से नहीं होगा वेद के दोष स्तन ही उसके द्वारा दिया जाता है वेद को एक धेनु का उपमा दिया वेद को धेनु का तो धेनु का मतलब दूध देने वाली गाय सभी गाय को धेनु नहीं, नहीं दूध देने वाली गाय तो वैसा है वेद को धेनु माना है तो धेनु के चार स्तन होते हैं वैसे हाँ वेद माता के भी चार स्तन माने उसमें दो स्तनों के द्वारा देवता जी मुद्रा एक है वसतकार और दूसरा है स्वाहाकारा तो वसतकार के द्वारा देवतों का स्मरण किया जाता है सीधा आहूत नहीं दीजिए देवतों को ऐसे भी फेंका भी नहीं जाएगा इस प्रकार से श्रृंगी मुद्रा से उसको कहते हैं श्रृंगिमुद्रा तो वो भी कैसा है उस हवी को पहले वसत कार्य के द्वारा चिंतन किया जाता है जिस देवता को दिया जाता है मान ले लो इंद्र को दिया, दिया जा, जा, जा रहे तो इंद्र को वसतकार के द्वारा चिंतन किया उसके बाद इंद्राया स्वाहा न नमह तो इसीलिए स्वाहा शब्द के द्वारा दिया जाता है वसतकार के द्वारा चिंतन किया जाता है तो दो स्तन हो गया, आवान गया। और चिंतन में समझ के द्वारा आवान नहीं आह्वान निकलने में आह्वान निकले इंद्र अच्छा। के चिंतन किया हाँ। तो उसके बाद मैंने स्वाह करके दिया और दूसरा एक स्तन है स्वादाकार वेद का तीसरा स्तन हो गया जो तो देवतों के लिए हो गया तो स्वदाकार के पितृत्व स्वदाह पित्रों को स्वाप नहीं दिया जाता और यदि उल्टा किया देवतों को स्वदा किया पितरों को स्वाहा किया दोनों गड़बड़ जाए तो इसलिए यहाँ स्वदा रूप से पितृ को दिया जाता है और हंताकार हंता का मतलब वहाँ अच्छी बात है आइए आइए स्वागत तो अतिथि को दिया जाता है हंताकार से तो इसलिए स्वाहाकार वशतकार स्वदाकार हंताकार है। तो यहां तो दो द्वारा अव्या अव्या तो के द्वारा दिया स्वाहा। स्वाहा। समिध्य महान वाने समि अग्नि में आहुति भी तभी दी जाती अग्नि अत्यंत दिव्यमान हो जाए प्रज्वलित होगा तभी जाके आए इसलिए बोलते सम्यक रूपे अच्छे प्रकार से प्रज्वलित होने पर प्रदीप्त होने पर तो कौन ही अर्चित ज्वाला ले वो तो लीला करते लीला मतलब लप लप करती है जितना आप ये करेंगे ना अग्नि एकदम भक भक भक करके एकदम वो जो ज्यादा मुझे दे दे दो दे दो करके उसको स्वागत कर आवती देने पर तो अग्नि अत्यंत प्रज्वलित होकर एकदम लपेट निकालतेदा <coughs> उस समय में आज्जा भागो द्विवचने आज्जा भागो अंतरेण ना। तदा आज्जा आज वेण है भागो, भागो द्विवचने दो आवृति। आगे बताएंगे भाष्यकार प्रातः काल में एक आवृति दी जाती है सायंकाल काल में अग्नए स्वाहा सोमया श्वा शाम संध्या के समय आ, और प्रात काल स्वाहा सुहा स्वाहा करके दो दिन तो उसको बताएंगे आप संकेत देंगे बुरा नहीं बताएंगे ये कर्म कांड तदा तदा बोल दो यदा आज भागो आजागो बोल दो आज्य घृत तो आज्य का मतलब है घृत नाम है आज उस आद्य भाग के अंतरेणा अंतरेणा बोलते तो मध्य में उस आद्य भाग दे रहे उसके मध्य मध्यमे मध्यमे मतलब जैसा वहाँ आता है ये वहाँ का प्रकार है वर्ष पूर्ण महासा का प्रकार है और की ये जो है नित्य कर्म हो गया और वो हो गया काम्य कर्म नित्य जो कर्म करता है उसको काम्य कर्म करना आवश्यक पड़ता है जैसे कभी कर्म तो वहाँ दर्शा और पौर्णमा से आग है उसमें एक आवनीय आग्नि आता है दर्शित आते आमावास्य के दिन में जो किया जाता है या उसी आग का नाम है दर्शिक उसे दर्श में तीन याग आते दक्ष के अंदर है ना तीन एक आग्ने या ईंद्र ददी ईंद्रपया तीन याग्ने अग्ने ईंद्र दी ईंद्रपया ये होता है दर्शिका दिन अमावश्यक और पूर्णिमा का दिन भी तीन याग होते हैं वहाँ अग्ने उपांशु अग्निशोर्णिया पहले वाला अग्नि है। और दूसरा उपांशु होता है तीसरा है अग्निशोर्ण तीन तीन याग तो पूर्णिमा पूर्णिमा को दिन होने वाले तीन याद और अमावास्य वाले होने तीन याद को मिला करके दर्श पूर्णिमा को इसलिए थोड़ा दर्श पूर्णिमा साध्याम विजेता तो उसमें एक आह्वनि आग्नि होती है तो तीन अग्नि मानी है एक दहरा पति आग्नि दूसरी आह्वनि आग्नि और तीसरी है दक्षिण दक्षिणाग्नि तीन प्रसिद्ध तो गहरा पत्ते आग्नि बोलते तो पहले घर में निरंतर तो अग्नि जलती रहती माची शीशी नहीं थी ना वहाँ से अग्नि ले जाते थे घर में कभी बुद्धि नहीं थी कभी सभी के घर में नहीं रहती थी हाँ विशेष वहाँ से आग्नि लोग ले जाते थे घर में दूसरे लोगलिए यही बात हुआ था ना रघुनाथ शिरोमणि हो बंगाल में सबसे बड़े बुरंदर विप्वान मैं ये तो बाद में नाम पड़ा दीदी दीदी उसके टीका है दीदी दीदी जगन्नाथ मंदिर में जो वो तो अच्छा तो ये उदयनाचार्यार्य रघुनाथिर उसके बाद जो उदयनाचार्य है वो प्राचीन न्याय का जनक मान तो प्राचीन न्याय था। तो उसमें प्रसिद्ध है उनका न्याय उसमान जलि को खंडन किया हुआ पूरे का पूरा और ईश्वर को सिद्ध के ईश्वरवाद उसमें सच्चे ते और उस न्याय कुसुमांजलि को, को खंडन किया था श्री हर्ष मिश्र बदला लेने के था। एक पदार्थ भी नहीं छोड़ा न्याय को कुसुमांजलि को प्राचीन न्याय को धज्जी उड़ा दिया तो तभी जाके नवे न्याय का जनक मानते रघुनाथ सिर्फ बुद्ध जंगेश उपाध्याय है जी गंगेश उपाध्याय नवे न्याय के हाँ गंगेश उपाध्याय के द्वारा नव्य न्याय मान दिया और उसी को परिष्कार किया ये विदित कार रघुनाथ शिव एक बार छोटा बच्चा था माता जी ने उनको भेजा जाओ अग्नि लेके आओ वहां से अग्नि होते तो गए उसको बोले अग्नि दे दो बोले तो तो तो तो तो तो पिछले ले जाएंगे तुरंत तो हाथ में भालू उठा दे डाल दीजिए इसमें उठाए बोले इसमें डाल उसमें डाल तब तो तुमने तो इस दिन बहुत बड़े विद्वान होते तो ही ये जो गंगेश उध्याय के द्वारा जो नवे न्याय का बीज डाला था उसको उन्होंने पल्ला बहुत गुरंधार उन्होंने प्रतिज्ञा किया था उसने यह दुष्पर्क कर जो अभी तक जिसने ठीक सिद्ध किया है उसको मैं गलत सिद्ध करता और जिसने गलत सिद्ध किया है उसको मैं ठीक सिद्ध करता हूँ रघुनाथ शिवम ऐसा उनका देता है।, है वो पक्का वेदांत अनुमति का आधा दर में अखंड बोधानंद प्रणामचार्य पूरा वेदांत रख उसी का व्याख्या करके गराधर भट्टाचार्य ने घुमा घुमा घुमा करके दोषा और खंडन की ओर की उनकी टीका भी खंडन भूषण बोल के थी, उनकी टीका भी है समझ रघुनाथ शिवमणि के है खंडन भूषण बोल के टीका भी खंडन के ओर हाँ पूरे नहीं प्रतामखंड संपूर्ण अंग में मिलती खंडन भूषण बोलते तो पक्का वेदांति है तो इसलिए यहाँ तो एक आव्हनी अग्नि होती है तो धारापत्य अग्नि से उसको ले जाते उसमे है गारापत्याद आव्हनियम ज्वलंतम उद्भवेश मैं जो तो गापत्य से आवनी आग्नि को उठा करके ले हवन के तो इसलिए वहाँ तीन माना तीन अग्नि एक तो घरपत्य आव्हनिया और दक्षिण अग्नि और उसमें घरपत्य अग्नि को पिता माना है और दक्षिणाग्नि को माता माना है और आह्वनी आगने को गुरु माना है तीन संज्ञा दिवस माता पिता गुरु और दूसरे जगह में कहा आ दिया है घारापत्य आग्नि है वो उत्तर है दक्षिणाग्नि सबका पिता माना है और आह्वनी आग्नि है वो उत्तर है क्योंकि तो धारापत्य से उसकी उत्पत्ति है ना ऐसा भी तो इसलिए यहाँ आह्वन है जो आग्नि होती है आह्वन है मतलब जिसमें आहुति दी जाती, तो जाती। है वो आह्वन है और दक्षिण आग्नि इसलिए कहते हैं वो दक्षिण भाग में रहते में दक्षिण भाग में हाँ जी तो उससे क्या होता है ये जो कुरोरा शादी है ना उसको पकाया जाता है जहाँ भी यज्ञा होता है ना सभी में नहीं पकाया जाता तो दक्षिण भाग में वहाँ पका दे तो इसलिए हमारे शरीर में भी दक्षिण भाग में मान लिया आग्नेय कोण भी वही है पूर्व दक्षिण को ही आग्नेय भागें तो हमारे शरीर में है ना उसी का दूसरे एक नाम है अनुहार्य पाचनादि दक्षिणागि का भी नाम तो इसलिए जो आह्वन अग्नि में तो उस अग्नि के उत्तर और दक्षिण के वो अग्नि का उत्तर भाग और दक्षिण भाग तो अग्नये स्वाहा और सोमाय स्वाहा इन मंत्रों के द्वारा धृत के आहुति दी जाती दो इसको ऐसा संकेत है एक तो अग्नि के उत्तर भाग में और एक दक्षिण भाग में अग्नय स्वाहा के बोलते अग्नि के उत्तर अंश में दिया जाता है और सोमाय स्वाह कर के दक्षिण भाग में अग्नि तो को मान लीजिए तो उत्तर भाग और दक्षिण भाग तो इसलिए यहाँ संकेत है उसी को संकेत कर रहा है आज जब भागो अंतर है ना बोलते उसके बीच में बाकी सब आहुति दी जाती है जैसे मान लीजिए इधर एक किनारे दिया इधर एक किनारे दिया आहुति वो बीच में नहीं दी जाती दो आहूदी एक उत्तर भाग में एक दक्षिण किनारे दी जाती बाकी जितने भी जो जागह खाली है उसको आवापान करते हैं उसमें आहुति डालते हैं हाँ बाकी बाकी बीच में तो इसलिए हम बता रहे हैं अंतरेणा अंतरेणा बोलते हैं उनका दोनों का बीच में उत्तर और दक्षिण में जो आहूदी दी जा रही है ना उसका बीच में उत्तर में दिया जाता है वहाँ अग्नय स्वाह करके दक्षिण में दिया जाता है श्वाह करके और बीच वाला जगह का नाम आवापी नाम उसमें आहुति डालते दाको संकेत कर्म तो कांड अंतरे आहुति प्रदीप एक उस आहुति को प्रदिष्ठा दीपो उस आ उसमें डाले तो आचार्यों ने तो बालपन में ही ले लिया था <laughs> आचार्य होने पर भी सर्वतंत्र स्वतंत्र है, है। शर्य है ना आचार्य का एक नाम है शनमताचार्य एक नहीं छमत भक्ति का भी देखे उनसे पड़े कर कोई भक्ति कोई भी नहीं छोड़ा सारे गंगा नदी जो सभी के अष्टक लिखे सारे भगवान का सभी के पांडुरंग से लेकर हम बद्रनाथ तक सब का होने करने का सबका अष्टक है इसी के लिए आगम में देखे आगम शास्त्र में उनका प्रपंच सार ग्रंथ है बहुत बड़ा आगम का प्रपंच सार है भाषा हाँ उसके ऊपर पद्म बाजार की टीका है प्रपंच शास्त्र आगम के सबसे बड़े दुर्थ है सौंदर्य तो है ही प्रपंच सार दूर सुंदर लाहरीपुर एक जो श्लोक है ना सक्षिद्ध पर अलग अलग के बहुत बड़े योग सूत्र के ऊपर भी मानते आचार्य की बोलते दिखाई करके योग सूत्र तुम्हारे श्री पतंजलि को उनका माना है ना आचार्य तो हाँ, सूत्र सूत्र तो उनके है जी। तो उसके ऊपर भाष्य भाष्य व्यास भाश्चे है। व्यास पदुगी। पदुगी है। तो व्यास वेद भगवान क्या व्यास एक पदवी विस्तार भाष्य आचार्य के भी मानते उसके ऊपर वो यही बता रहे है उसमें आहुति दाले मध्यम प्रातः और सायंकाल है ना उसके बीच में भाष्य में देखा स्पष्ट कर ज्यादा नहीं बताएंगे पूरा कर्म कांड का है ना पूरा संकेत करके जा रहा है यदा मंत्र में है ना यदा यदा ए व यदे वृद्धि हो गई यदा कि वेवा ईंधने अव्य जिस समय में ईंधन बोलतो जो डालते उसमें समिदा जहाँ ईंधन नहीं बोलते अग्नि में जो डाला जाता है उसको समिदा डालते जी तो इसलिए ईंधन का मतलब समिदे अव्यहित अब्वेहित अव्यहित का मतलब है आदान किए हुए ईंधन के द्वारा अग्नि का आदान किया जाता है या तो घड़ा पत्ते से लिए जाता है अथवा अरणि मंथन के द्वारा ऐसा किया जाता है अच्छा बोल तो आधान आधान का मतलब प्रज्वलन करना अग्नि को जलाओ ऐसा नहीं बोल सकते सकता कर। हाँ। आधान करो जलाना तो अलग अर्थ हो जाता है जगाओ कह सकते हैं अग्नि जलाओ बोलते हैं हम कहते नहीं जगाओ कहना चाहिए नहीं घर में तो बोलते चूला जलाओ बोल उसको तो हाँ हाँ। तो तो रोटी फुल गई नहीं है क्या बोल गए रोटी खिल गयी बहुत बोलते के रोटी फुल नहीं जाती रोटी खिल गई सब्जी का तो ये बेचनेता क्या चेताव बोलना ठीक है मतलब लोक में प्रयोग होता है ना खुला हाँ। जलाओ जलाना कुंड में अग्नि जलाओ है।, है। हाँ। तो चयन करो अत तो आदान हुँ। करो हुँ। ये माना जाता है। पिछले बोल अग्नि का आदान किए जाने पर ईंधन तो द्वारा सम्य सम्यग़ बोल तो अच्छे प्रकार से युद्ध मतलब प्रज्वरित अच्छे प्रकार से समिदे सम्यक समिध्य में समिध्य है ना उसी का अर्थ रहा है सम्यक प्रकार से युद्ध मतलब प्रज्वलित होने पर उस हव्यवाहने ने हव्य वाहन का अर्थ नहीं कहता है प्रसिद्ध है उसको हव्य वाहन बोलो मतलब? अग्नि अग्नि हवि को ले, ले जाने।, जाने वाला अग्नि का बहुत नाम है विष्णु भूतभु और हव्यवाहन है विषय सही भी बोलते इति अब जो हाउको शांत करते ना अनाला भी बोलते ना आलाम और कुछ भी डालो आलम नहीं होगा सब खाएंगे इसलिए उसको आलाम बुद्धि नहीं बोलते पर्याप्त अनल तो इसलिए कभी पर्याप्त नहींलायती का अर्थ कर आप इंधन जैसा डालेंगे प्रज्वलित हो जाएगी तभी अग्नि क्या वहां लीला करती नृत्य कर नृत्य कर अगर लीला का मतलब है लपेटे निकालते ना बड़े बड़े वही का अर् बोलते ज्वाला है ना वो चलाती अर्ची का मतलब ज्वाला तो ज्वाला एकदम लप लप चलती तदा यदा चलती तदा ऊपर यदा था न तदा उसी अर्थ कर तस्मिन काले यले प्रज्वल थी तश्मिन काल, पार पार जो तो तस्मिन काल तस्मिन काले कथा को बोलते लेलायला कर रहे अर्थात एकदम लपलप लप ऊपर लप आ रही उस समय लेलायमाने अर्थात चलती अर्तिशी ऐसा अग्नि में नहीं चलायमान अग्नि में प्रज्वलित अग्नि में अत्यंत जो प्रज्वलित अग्नि है ना उसमें इसलिए विशेषण दिया चलाती अर्तिशी चलती है उसके बाद अरतिशी है हो गया। मान, मान, उस अग्नि में अर्स शब्द हाँ। है ना हलंत है अर्तिषि बन गया उस अग्नि में कौन सा अग्नि में चलती अरतीशी अत्यंत्यमान से आज भागो मंत्र में है ना नज्य भागो बोल तो आज दो आज भाग है मतलब आव्नीय अग्नि में देने वाली दो धृत की आहुति कौन है उत्तर और दक्षिण के केवल जैसे अग्नि जल रहे उत्तर भाग में आपको अग्नि स्वाह करके ये आहुति और उसके दक्षिण भाग में अपने ये दो है, तो आज जब अंतर है ना उसके बीच में, इसके दिया, की दिया, तो में।, में उसी का नाम है वो बुधा तो है ना वो है रखने अर्थ में भी होता है जैसे बीच को अपालन तो बीच स्थान का जगह है उसमें धातेने आहुति आहुति बाकी जितने भी है ना उसमें उसमें डाल दीजिए बोल बोल तो प्रेक्षी प्रेक्षी प्रेक्षी प्रेक्षी प्रेक्षी बोल तो उसमे उवन का ये लक्षण देवता को उद्देश्य करके द्रव्य को फेंकना बोल बोलते डालना उसके स्वागत है उद्देश्य करके तो, तो इस आवृति का मालिक नहीं था जी। अभी इसके बाद आप। है इंद्राय न... स्वाहा। नम न... मेरा नहीं है। तो वापस में मांग सकते हैं ना किसी <laughs> को दे दिया वापस दे दो नम इसलिए प्रक्षित देवतम उद्देश्य प्रष्ट अर्थ कर देवतो को उद्देश्य करके अग्नि में एक पान आहुति प्रदीपय बोलते मतलब के द्वारा देवता का करें और तो स्वाहा के द्वारा प्रक्षेप करें तो यह दो आहुति दे रहे प्रातः और सायंकाल और उसके बीच में अन्य आहुति डाली तो यहाँ आहुति भोजन क्यों दिया बता अनेक प्रयोग अपेक्षाया आहुति रि बहुचना इसमें अनेक जो प्रयोग है क्योंकि अनेक दिन तक होने वाली है ना जी नीतिदिन इस तो, हाँ। तो इसको जैसा ब्रह्म लोकेशु वहाँ तो भी कि वहाँ पर ब्रह्म लोकेशु मतलब ब्रह्मलोक में जाने वाले अनेक हाँ, अनेक ब्रह्म ब्रह्मलोक तो एक है हाँ। उसको लेके ब्रह्म लोकेशु प्रयोग वैसे ही हाँ तो बहुत दिन तक करने वाले होने के कारण इसको आहुति बहुत दो ही तो ये है। आगे जो बता रहे जी विधि रहित जो कर्म है वो क्या होता है फल देने वाला नहीं जो भी आप कर्म होता है ऐसा काम कर्म है विशेष ऐसी विधि नहीं है वो तो फल देने वाला नहीं होता लिखते हैं <laughs> तो वो फल फल फल फल फल नहीं नहीं देता तो आ, आ, हाँ। तो देता अनिष्ट अनिष्ट अनिष्ट देने वाला है तो भी। आ, नहीं दे आगे देता है ये। तो भी आज बताएंगे बताएंगे क्यों उसके नष्ट अच्छा सप्ताह मंत्र में का नष्ट मतलब नहीं आ जाएगी भूमिका एक प्रक्षेपादि शा सहुति प्रक्षेपी लक्षण कर्ममागो लोकप्राते सम्यकुष सम्युति प्रक्षेपा ये जो अभी बता दिए ना ये आहुति को अच्छे प्रकार से देना विधिवत्ना उसमें छुट्टी ना हो अपवित्रता ना हो ये सब देना इसका नाम है सम्यक तो सही प्रकार से सब सब आ गया अपवित्रता देने में आगे पीछे इसलिए मुझसे प्रक्षपाद लक्षण कर्म मार्ग ऐसे जो कर्म अर्थात सम्यक आवती बोलते यथाविधि यथाविधि अनुसार जैसे करना चाहिए तो कर्म और उपासना नहीं।, नहीं चलेगा जैसे शास्त्र दिया वैसे से आप ये करना क्यों नहीं ऐसा क्यों नहीं होगा नहीं चलेगा हाँ वेदांत में है शास्त्र के बाद आपका युक्ति भी प्रदान है युक्ति के बीच आप वो भी तीन माना मानक महापुरुषों की अनुभूति शास्त्र युक्ति, अनुभव किंतु कर्म में आपको के आपकी नहीं ना? आपकी इसलिए हम बता रहे सम्यूति बोलते यथा विधि शास्त्र ने जैसे विधान किया वैसे यथा विधि सम्यूति प्रक्षेपाद्यता मतलब तो जैसा विधान है वैसा आहुति प्रदान रूप ये जो कर्म मार्ग है स्वर्ग आदि जाने वाला लोक प्राप्त ये लोक बोलते तो स्वर्गा लोक प्राप्ति के लिए क्योंकि तो अपरा विद्या बता रहे हैं ना जी तो लोक का शब्द से लेना है स्वर्ग का उसका प्राप्ति का साधन है तो लोक प्राप्त ये पंथ पंथ बोलते तो मार्ग साधन हाँ अर्थात ये दक्षिणायन मार्ग जाने का साधन तीन मार्ग तो तो तो है ना नक्षि सुनो का मतलब दक्षिणायन साधन बैठो तुझे सुनाएंगे बैठो जय करो जय कर्म करेंगे ना जय करेंगे ना।, ना जी जय करो तो दक्षिणायन मार्ग जी स्वामी इसी को बोलते है धूम मार्ग भी बोलते अथवा पित्रयान मार्ग भी बोलते और दूसरा है उत्तरायण तो मार्ग है, उसको तो अर्चरादि मार्ग उपासक जो है ना वो तो अर्चरादि मार्ग से जाता है तीसरा है दोनों, दोनों से वंचित है तो का कोई इधर नहीं जाते तो इसलिए तीन मार्ग इसमें एक बता रहे हम लोक प्राप्त है मतलब स्वर्गादी लोक प्राप्ति का ये दक्षिणायन मार्ग है तस्चा सम्य ऐसे जो कर्म है स्वर्गलोक का स्वर्गलोक की प्राप्ति का साधन भूत जो कर्म तो सम्य अच्छे प्रकार से यथावत करना कैसा दुष्कर्म कठिन है बहुत कठिन है क्योंकि थोड़ी सी इधर विधर विधि हो गई तो ये काम्य कर्म है ना जी काम्य कर्म में विधि प्रदान माना जाता है थोड़ा हो हो गया, अनर्थ हो जाएगा। कोई, कर्मों को अगर निष्काम भाव से करें तो निष्काम में वो दूसरा होता है तो में नहीं होता है। इसी अंत कारण शिक ना देवी भागवत में देवी भागवत में प्रकार ब्राह्मण ब्राह्मण देवदत्ता नाम का एक ब्राह्मण था कोई संतान नहीं था उन्होंने तो तो तो तो बड़े बड़े ऋषि लोग आए थे तो सामवेद का ऋषि थे वृद्ध हो गए थे तो साम स्वर होते हैं ना हा स्वर चढ़ा के साथ स्वर जब जाते तो दांत नहीं थे उनकी अच्छा तो स्वर भंग तो देवदत्ता ब्राह्मण में बहुत बड़े विद्वान थे जानते थे। उन्होंने कहा ये क्या कर कर है? रहे रहे हैं, हैं। तो बाद में प्रार्थना एक दिन महाविद्वान हो जाएगा सारस्वत मंत्र अपने तो माता पिता तो बुढ़ापे में संतान मर गए और किसी काम करे बोलना नहीं कुछ नहीं गंगा किनारे रहा था तो इसलिए सबने उसको त्याग दिया था गंगा किनारे घूमते थे एक दिन क्या वही शिकार शुकर के पीछे पड़ा सोर के शिकारी हाँ हाँ शिकारी तो बांध तो मारा उन्होंने थोड़ा लग गया तो सोर जाके झाड़ी में चुप गए और इन्होंने देखा था उत्तर के ब्राह्मण पूछा मेरा जो शिकार है आप तो ना आएं, आएं करके तो ये के करता ना तो चिल्लाता तो वो मंत्र हो गया मंत्र उसी हुँ। हुँ। देता ना इसी ने तभी उन्होंने कहा मेरा शिकार जो देता आपने तो बोले यो पश्च्य स ना उत्तर दिया ना पश्यती जो देखता है वो बोलता नहीं देखने है।, आंकर है।, है।, तो बोलने सकते। बोलने है। तो देखने का काम आंतर करती है वो से देख नहीं सकता। हे बार बार मेरे से क्या पूछ रहा है भी बोल दिया कोई नाम का। <laughs> तो में। तो काम्य बोल रहे हैं आप तो सम्यकर्णम दुष्कर्म उसमें कोई ना कोई त्रुटि हो सकती यज्ञ में हाँ यदि फल चे तो विपत्तु अनेकती आ सकती है क्योंकि अपना ये करना है ना काम्य hmm. तो कतम उसको बता रहे हैं उसके लिए बता रहे हैं hmm. यश्निहोत्रिहोत्र मचानाग्राण मतिथिवर्जित मचानाग्राण मतिथिवर्जित मचुर्माश्या मचतु वर्जितं चाग्रयण वर्जित अदिवर्जित आहुतम आहुतम वैश्वत मसान अग्निहोत्र जिस अग्निहोत्री की जो अग्निहोत्री है अग्निहोत्री बोलते निरंतर जो अग्निहोत्र करता है उसी का नाम है अग्निहोत्री किन किन महा ब्राह्मणों का ये गोत्र रहता है वो बाद में इसलिए प्रसिद्ध अच्छा। बता रहे हैं स्वामी शास्त्री जी <laughs> अब ये हो गया इनको बोले समझे जो आपको शास्त्री पद भी मिल तो हो लाल गया लाल बहादुर शास्त्री जाता है के साथ लाल बहादुर शास्त्री पास का कोई भी शास्त्री तो ऐसे नाम हो गया बड़ों ने तो नियमता अग्निहोत्री करते थे इसलिए हो गया जी जी। आजकल अग्निहोत्री हो गया हाँ। तो अग्निहोत्र क्या ये भी पता ने ने नहीं। अभी। ये पता नहीं अग्निहोत्री क्या पता नहीं हम अग्निहोत्री तो इसलिए बोल रहे यश अग्निहोत्र जिस अग्निहोत्री का अग्निहोत्रिहोत्री का जो अग्निहोत्र है इस अग्निहोत्री का अग्निहोत्री याद उसमें अदर्शम आदर्शम दो दर्शी आग नहीं किया उन्होंने नियम होता है अग्निहोत्री होता है वो तो प्रतिदिन करने वाले सुबह एक कर्म हो गया सुबह सायकाल जो दे रहे हैं वो आहुति मिला करके एक साल में सात आहुति होती है अच्छा तीन सौ तीन सौ सात तीन सौ सात हाँ हाँ सात देते हैं तो बाद में 720 तो हमारे नाड़े में माना जाता है बृह में आया दोनों तरफ से माना जाए अवंतर और उसको अभिनित करके करने से वो अपम को जीत जाता है उपासना, उपासना करना अपम ऋतु को जीत जाना उपासना करना जी इस प्रकार है तो इसलिए यहाँ जिस अग्निहोत्री का जो अग्निहोत्र कर रहे उसका अदर्शन दर्शयाग नहीं सामर्थ्य के अनुसार निमित्त नहीं किया हाँ दृश्य तो करना ही पड़ेगा तो उसको तो अथवा अदर्शम और अपौर्णमासम पौर्णमास भी नहीं किया और अपर्णमासम अचातुर्माश्यम एक चातुर्माश याग होता है चार महीने में एक वो याग नहीं किया है चातुर्माश्यम तो अचातुर्माश्यम अनाग्रहणम अनाग्रहण कहते हैं ये शरद ऋतु तो है ना शरद ऋतु तो में जो नवीन धान आते है धान आते उसके द्वारा एक विशेष याद किया जाता है उसको बोलते आग्रहण बोलते तो, और, बोलते ऐसा आग्रहण नहीं किया जिसका सब उसके विशेषण है नाग्रहण और अतिथि वर्जितम जी। और अतिथि पूजन नहीं किया सामर्थ्य के अनुसार अतिथि पूजन किया अतिथि आये नहीं तो पूजन कैसे तो आए है या ना आएगा तो तो अच्छा। नागरिक नहीं, नहीं। तो ना? अच्छा। आएंगे अपना दर्शकों नहीं वैसे पूजन मान भी ले जो तो उसमें आया ये अपना दर्शक पूर्णिमा तो किया अदित्य आ गए तो पूजन नहीं किया दूसरे के साथ जोड़ दीजिए मतलब जिस अग्निहोत्री का अग्निहोत्र तो कर रहे तो पौर्णमा दर्श नहीं किया, किया तो अतिथि पूजन नहीं किया अथवा चातुर्मास नहीं किया अथवाह नहीं किया ये बताया वही शरद ऋतु में नया धान किया जाता है उसको आजकल कुछ लोग क्या करते हैं त्याग नहीं करते उसको सिर गिर बना के माता जी को खूब गिर जाता है ऐसा भी संक्षेप मैं तो उससे विशेष हिमाचल में क्या करते हैं वहाँ ये लगाते क्या बोलते हैं भंडारा जैसे उसका नाम कुछ है, है? है? रहा है। पुरा। उसका नाम गाँव में पूरा पूरा गाँव वालों को खिलाते धाम बोलते हिमाचल में पूरा गाँव वालों को धाम अभी हम गए थे एक बार गाजा बाजा लगा के बोलते पूरे गांव वाले को खिलाते हाँ, हाँ। पूरे ये धाम तो इसीलिए बोल रहे ये वर्जितम छा और अहुतम अहुतम का मतलब है या दान न दिया हो नहीं इसमें तो नहीं ना नम का मतलब वो नहीं यहाँ समय बादशाह कहेंगे यथा समय किए जाने वाला हवन नहीं किया ना होता बीच बीच में जो समय अनुसार हवन किया जाता है ना वो नहीं किया बस एक अहूतम बोलते समय ना होता और अवैश्वेव वैश्व देवता दि होती है बलि वो भी नहीं किया है वैश्व देवता संबंधी से भी वैश्वेव स्वामी किसको वैश्व देव की एक बलि होती विशेष विश्व देवता प्रसिद्ध है तो उसके देवतों का एक अंश मानते उसको जो दिया जाते वैश्वेवता वो नहीं किया पिपली तो का है गो बली है श्वाना गली है माने जो जीवों को डालते हैं पंछियों को और ये विश्व के पुत्र मानते वैश्वदेव मानते हैं hmm. तो वैश्वे और तो, वैश्वदेवा, तो किया आपने है तो है उल्टा सल्टा किया है hmm. अविधि पूर्वक हवन किया है ऐसा जो अग्निहोत्री ने ऊपर लेना ऐसा जो अग्निहोत्री ऐसा अग्निहोत्री hmm. हाँ जिसने सब उल्टा किया है दर्श मास नहीं किया है पूर्णिमा नहीं।, नहीं।, नहीं किया है नहीं ठीक ठीक है क्या दर्शा पूर्णिमाग नहीं किया है पढ़ाई पढ़ाई करो और पूर्णिमास नहीं है चतुर्माश आग नहीं है आग्रहण नहीं है और अतिथि पूजन नहीं है और समय में हवन भी नहीं किया वैश्व देवता आदि से रहित है अथवा अविधि पूर्वक हवन किया ऐसा जो अग्निहोत्री हाँ। से जोड़ दीजिए क्या है सप्तमान सात पीढ़ियों तक हाँ सात पीढ़ी तक उसकी आसप्तमान ऐसा कार्य असप्तमान मतलब सात पीढ़ी अथवा सात लोग से वंचित हो जाए सात लोग है ना ऊपर की हाँ हाँ उसको प्राप्त नहीं तो सात पीढ़ी तक तस्लोक नान सात पीढ़ी तक वो क्या है लोक है वो नाश कर देता है अतः प्राप्त होने का अधिकार नहीं है ये